एक पूर्णिमा की रात में एक छोटे से गांव में बड़ी अद्भुत घटना घट गई थी कुछ जवान लड़कों ने शराबखाने में जाकर शराब पी ली थी और जब वे शराब के नशे में मतमस्त हो गए थे शराब ग्रह से बाहर निकले थे दोनों ऊपर चांद की बरसती हुई चांदनी में ये ख्याल आ गया कि हम जाए नदी पर और नौका बिहार करें रात बड़ी सुंदर थी और मन उनके नशे से भरे हुए थे वे गीत गाते हुए नदी के किनारे पहुंच गए नाव वहां बंदी थी मछुए हुए नाव में बांध के अपने घर जा चुके थे रात आजी हो गई थी वे युवक एक नाव में सवार हो गए उन्होंने पतवारे उठा ली और नाव का खेना शुरू कर दिया फिर वे देर रात तक नाव खेते रहे सुबह होने के करीब आ गई सुबह की ठंडी हवाओं ने उन्हें सचेत किया उनका नशा कुछ कम हुआ और उन्होंने सोचा कि हम न मालूम कितनी दूर निकल आए आधी रात से हम नाव चला रहे पलवार चला रहे नमालूम किनारे और गांव से कितने दूर आ गए उनमें से एक ने सोचा कि उचित है कि मैं नीचे उतर कर देख लूं कि हम किस दिशा में आ गए क्योंकि नशे में जो चलते हैं उन्हें दिशा का कोई भी पता नहीं होता और हम कहा पहुंच गए हैं हम किस जगह है जब तक हम इसे ना समझ ले तब तक, तक हम वापिस भी कैसे लौटेंगे और फिर सुबह होने के करीब है गांव में लोग चिंतित हो जाएंगे एक युवक नीचे उतरा, और नीचे उतर के जोर से हंसने लगा दूसरे युवकों ने पूछा हंसते क्यों वो बात क्या है उसने कहा तुम भी नीचे उतर आओ और तुम भी हंसोगे वे सारे लोग नीचे उतरे हो सारे लोग हंसने लगे आप पूछेंगे बात क्या थी अगर आप भी उस नाव में होते और नीचे उतरते तो आप भी उसमें लगते बात की कुछ ऐसी थी, थी वे वही के वही खड़े थे नाव कहीं भी नहीं गई थी असल में वे नाव की जंजीर खोलना भूल गए थे नाव की जंजीर किनारे से बंदी थी उन्होंने बहुत बतवा चलाई और बहुत श्रम किया लेकिन सारा श्रम व्यर्थ हो गया था क्योंकि किनारे से बंधी हुई नावे कोई यात्रा नहीं करती मैंने कल दो दिनों की चर्चाओं में मनुष्य की आत्मा की नाव किन खूंटियों से बंधी है दो खूंटियों की आपसे बात की वे लोग जो ज्ञान से बन जाते हैं और जिनके जीवन में विस्मय नहीं होता उनकी आत्मा की नाव कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से यात्रा शुरू होती श्रम भी बहुत करते हैं पतवार भी बहुत चलाते हैं समय भी बहुत लगाते हैं लेकिन नाव कहीं बढ़ती नहीं वे वहीं रुक जाते जिन लोगों की जीवन के प्रति दृष्टि दुख की होती है संदाप की होती है जो जीवन को अंधकारपूर्ण आंखों से देखते हैं, जिन्हें जीवन के प्रति अहोभाव का आनंद के भाव का कोई अनुभव नहीं होता जो जीवन को आनंद की आंखों से देखने की क्षमता और पात्रता नहीं जुटा पाते हैं उनकी नाव भी किनारे से ही बंधी रह जाती वे भी कभी जीवन के सागर में नौका को खे नहीं पाते हैं आज में तीसरी खूटी की बात करने को और कौन से लोग बंधे रहते हैं जीवन को दुख से देखने वाले जीवन को अंधकारपूर्ण दृष्टि से देखने वाले जीवन के सत्य को शास्त्रों से सीख लेने वाले स्वयं के अज्ञान को शब्दों और सिद्धांतों में छिपा वाले ये बंधे रहते हैं और कौन बनता रह है आज उस आखिरी कोटी की भी मुझे बात करनी है जिससे आदमी बंधा रह जाते और जो उस खूटी से बंधा रहता है वो एक कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाता है घूमता है एक ही जगह पर घूमता है घूमता है घूमते घूमते नष्ट और समाप्त हो जाता है लेकिन किसी कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाता है सारा जीवन इन्हीं चक्करों में व्यर्थ हो जाता है एक गांव में मैं गया एक बैल चलाने का जीवन भर काम करता रहा फिर वो बूढ़ा हो गया और बैल के मालिकों ने उसे काम के योग न समझ के छोड़ दिया था खुला वो घूमता रहता था लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ वो गोल चक्रों में ही घूमता था खेतों से उसे छोड़ देते तो वो गोल चक्कर लगाता जीवन भर जो उसकी आदत थी आज कोई बीच में खूंटी भी नहीं थी आज किसी कोलू में भी वो नहीं जुटा था लेकिन जीवन गोल चक्रों में जो घूमा है वो फिर भी गोल चक्रों में घूमने की आदत के कारण गोल गोल ही घूमता गाँव के लोगों ने उस बैल को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो इस तरह मत घूमो, लेकिन बैल कहीं किसी की सुनते हैं बैल तो दूर आदमी ही नहीं सुनते तो बैल कैसे सुनि उस गांव के लोग जैसे नातमक थे उस पैल को समझाते थे कि सीधे चलो गोल गोल घूमने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो गोल गोल घूमता है वो कहीं भी नहीं पहुंचता है जिसे पहुंचना हो उसे सीधे जाना होता है गोल नहीं घूमना होता मुझे हंसी आई उन गांव के लोगों पर मैं भी उस गाँव में लोगों को समझाने जाता गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम हम पहते हो कि हम बैलों को समझाते हैं। हम तुम पहते हैं कि तुम आदमियों को समझाते न बैल सुनते हैं ना आदमी सुनता है और बैल तो सुन भी सकते हैं कभी क्योंकि बैल सीधे और सरल और आदमी तो बहुत तिरछा है वो नहीं सुन सकता है लेकिन फिर भी चाहे ये गलती ही सही ना समझी सही आदमी को समझाना ही पड़ेगा वो सुने या न सुने उसे कहना ही पड़ेगा क्या कहना है उसे अंतिम खूंटी के बाबत आज मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या कहना चाहता हूं वो कौन सी खूंटी है जिसके आसपास आज आदमी कोलू का एक बैल बन जाता है एक अमृतमयी आत्मा नहीं एक बंधा हुआ पशु बन जाता है शायद आपको पता ना हो कि पशु शब्द का अर्थ क्या होता है पशु शब्द का अर्थ होता है जो पास में बंधा हो बंधे हुए होने को ही पशुता कहते हैं जो बंधा है और गोल वोल घूमता है वही पशु है पशु का अर्थ जो पास में बंधा है किसी जंजीर से ठुका है किसी कील से बंधा है जो बंधा है वही पशु है हम सारे लोग ही बंधे हमारे भीतर मनुष्य का भी जन्म नहीं हो पाता परमात्मा तो बहुत दूर की मंजू है आदमी भी होना बहुत कठिन डायदनीस का नाम सुना हो जरूर सुना हो तो ये भी हो सकता है कि डायल्दनीस कहीं न कहीं आपको मिल गया हो सुनते हैं दो हजार साल पहले वो पैदा हुआ है और दिन की भरी रोशनी में जलती हुई लालटन लेकर गाँव में घूमा करता था और हर आदमी के चेहरे के पास लालटन ले जाकर देखता था लोग चौक जाते थे की बात क्या है क्या देखना चाहते हैं और दिन की रोशनी में जब जबकि सूरज आकाश में है लालटन किस लिए हुए दिमाग खराब हो गया दिन क्या था दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ मैं आदमी की तलाश में हूँ मैं के चेहरे को रोशनी में देखने की कोशिश करता हूँ आदमी है या नहीं क्योंकि चेहरे बहुत धोखा देते हैं चेहरों से ऐसा मालूम पड़ता है कि सब आदमी और भीतर आदमियत का कोई निवास नहीं होता आदमी ही होना कठिन है परमात्मा तो दूर की मंजिल है लेकिन मैं ये भी आपसे कहूं जो आदमी हो जाता उसके लिए परमात्मा की मंजिल भी बहुत निकट आता है कौन सी चीज है जो हमें बांधे हैं जिसके कारण हम पशु हो जाते हैं एक छोटी सी कहानी को उससे शायद इशारा ख्याल ना आ सके कि कौन सी चीज हमें बांधे हुए कौन सी चीज के इर्द गिर्द हम जीवन पर घूमते हैं और नष्ट होते हैं कौन सी चीज है जिसके पीछे हम बादल की तरह चक्कर लगाते हैं और व्यर्थ हो जाते हैं एक जंगल के पास एक छोटा सा गांव था और सम्राट के गांव खेलते से भटक गया और उस का, का माना था और उसे भूख लगी थी वो गांव के पहले ही झोपड़े पर रुका और उसने गांव तो उस के उस झोपड़े के बूढ़े आदमी को कहा क्या मुझे दो अंडे उपलब्ध हो सकते हैं थोड़ी चाय मिल सकती उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जरूर स्वागत है आपका आए सम्राट बैठ गया उस चोपड़े में उसे चाय और दो अंडे दिए गए नाश्ता कर लेने के बाद उसने पूछा कि के दाम कितने हुए उस आदमी ने कहा ज्यादा नहीं केवल सौ रुपए सम्राट तो हैरान हो गया उसने बहुत महंगी चीजें खरीदी लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि दो अंडों के दाम भी सौ रुपये हो सकते उस सम्राट ने तो उस बूढ़े आदमी को पूछा आर एस तो रेयर है। क्या इतना कठिन है अंडों का मिलना यहां वहां बूढ़ा आज ने बोला कि नहीं एक्स आर नॉट रेयर सर बट किंग्स आर अंडे तो बहुत मुश्किल नहीं है बहुत होते लेकिन राजा मिलना बहुत मुश्किल है कभी कभी राजा मिलते हैं उस सम्राट ने सौ रुपए निकाल के उस पूरे को दे दिए और अपने घोड़े पे सवार होकर चला गए उस बूढ़े की औरत ने कहा हैरान हूं मैं कैसा जादू क्या तुमने कि दो अंजों के सौरों पर वसूल कर दिए क्या तरकीब थी तुम्हारी उस बूढ़े ने कहा मैं आदमी की कमजोरी जानता हूं जिसके आसपास आदमी जीवन भर घूमता है वो खूंटी मुझे पता है और उस खूंटी को छूद और आदमी एकदम घूमना शुरू हो जाता मैंने वो खूंटी छू दी राजा एकदम घूमने लगा उसकी औरत ने कहा मैं समझी नहीं कौन सी खूंटी कैसा भूलना कहा तुझे मैं एक और घटना बताता हूं अपनी जिंदगी शायद समझ ना आए। जब मैं जवान था तो मैं एक राजधानी में गया मैंने वहां एक सस्ती सी पगड़ी खरीदी जिसके दाम तीन चार रुपए थे लेकिन पगड़ी बड़ी रंगीन बड़ी चमकदार थी जैसे कि सस्ती चीजें हमेशा रंगीन और चमकदार होती जहा बहुत रंगीनी हो और बहुत चमक समझ लेना भीतर सस्ती चीज होनी ही चाहिए सस्ती थी पगड़ी लेकिन बहुत चमकदार थी। बहुत रंगीन थी मैं उस पगड़ी को पहन के संभाग के दरवाजे पहुंच गया सम्राट की आंख एकदम से उस पगड़ी पे पड़ी क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कपड़ों के अलावा कुछ और देखते हो आदमी वो कौन देखता है आत्मा को कौन देखता है पगड़ियां भर दिखाई पड़ती उस सम्राट की नजर में एकदम पगड़ी आ गई और उसने कहा कितने में खरीदी है बड़ी सुंदर है बड़ी रंगीन है मैंने उस सम्राट को कहा पूछते हैं कितने में खरीदी है पांच हजार रुपए खर्च किए हैं इस पगड़ी के लिए सम्राट तो एकदम हैरान हो गए लेकिन इसके पहले कि सम्राट कुछ कहता वजीर उसके सिंहासन के पास झुका और सम्राट के कान में उसने कुछ कहा उसने सम्राट के कान में कहा कि सावधान है आदमी धोखे बाजुम होता है दो चार पांच रुपए की पगड़ी के पांच हजार दाम बता रहा है बेईमान है लूटने के इरादे में उस बूढ़े ने अपनी पत्नी को कहारन समझ गया कि वजीर क्या कह रहा है क्योंकि जो लोग किसी को लूटते रहते हैं वे दूसरे लूटने वाले से बड़े सचेत हो जाते लेकिन मैं भी हारने को राजी नहीं था मैं वापिस लौटने लगा हूं मैंने उस सम्राट को कहा तो मैं जाऊं क्योंकि मैंने जिस आदमी से ये पगड़ी खरीदी उसने मुझे यह वचन दिया है कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा सम्राट भी है जिस पगड़ी के पचास हजार की दे सकता है मैं उसी सम्राट की खोज में निकला हुआ हूं तो मैं जाऊ आपको तो सम्राट नहीं है ये राजधानी को राजधानी नहीं ये दरबार वो दरबार नहीं जाए ये पगड़ी फिख सकेगी लेकिन कहीं फिगेगी मैं जाता हूँ का पगड़ी रख दो तो, पचास हजार रूपये ले लो वजीर बहुत हैरान हो गया जब मैं पचास हजार रूपए लेके लौटने लगा दरवाजे पे तो वजीर मुझे मिला और कहा हत कर दी हम भी बहुत कुशल है लूटने में लेकिन ये तो जादू हो मामला क्या है तो मैंने उस वजीर के कान में कहा था तुम्हें पता होगा कि पगड़ियों के दाम कितने होते हैं मुझे आदमियों की कमजोरियों का पता है मुझे उस खूटी का पता है जिसको छू दो एकदम घूमने लगा पता नहीं वो बूढ़ी समझ पाई अपने पति की ये बात या नहीं लेकिन आप समझते हैं आपके हंसने से मुझे अंदाज लगता है आप पहचान गए आदमी किस खूटी से बंधा है अहंकार के अतिरिक्त आदमी के जीवन में और कोई खूटी नहीं और जो अहंकार से बंधा है वो और हजार करो से बंध जाएगा और जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वो और सब पानी भी मुक्त हो जाता है एक ही स्वतंत्रता है जीवन में एक ही मुक्ति है एक ही मोक्ष है और एक ही द्वार है प्रभु का और वो है अहंकार की खूटी से मुक्त हो ऐसी धर्म है ऐसी प्रार्थना है ऐसी ही पूजा और वो है अहंकार से मुक्त हो ऐसी मंदिर है ऐसी मस्जिद ऐसी सेवा शिवालय जिस हृदय में अहंकार नहीं वही मंदिर वही मस्जिद है वही शिवालय आज अंतिम दिन इस तीसरे ब्रह्म के संबंध में थोड़ी बात मुझे आपको करना जीवन को देखने की दो ही दृष्टिया हैं और जीवन को जीने के दो ही ढंग हैं। या तो अहंकार के इर्द गिर्द जियो या निर्हकार या तो ईगो के आस पास घूमो या इगोलेसनेस इगोलेसनेस के निर्हकार आकाश में उड़ जाओ जो अहंकार से बंधे हैं वे तो पृथ्वी से बंधे रह जाते हैं और जो निर्हंकार में उठते हैं आकाश उनका हो जाता आकाश की स्वतंत्रता उनकी हो जाती जीवन के विराट तक पहुंचने का मार्ग खुल जाता है क्यों क्योंकि जो क्षुत्र से मुक्त होता है वो विराट से संयुक्त हो जाता है ये तो गणित की तरह सीधा सा नियम ये तो एक यूनिवर्सल एक सार्वभौम नियम है जो क्षुद्र से बन है वो विराट से वंचित रह जाएगा और जो क्षुद्र से मुक्त हो जाता है वो विराट में प्रविष्ट हो जाता है एक बूंद थी पानी की वो समुद्र होना चाहती वो बूंद मुझसे पूछने लगी मैं समुद्र कैसे हो जाऊं मैंने उस बूंद को कहा बड़ी छोटी और एक ही तरकीब तो बूंद अगर बूंद होने को राजी है अगर बूंद बूंद ही बनी रहने को सुख है तो समुद्र से मिलने का कोई भी रास्ता नहीं लेकिन अगर तू तो बूंद की भांति मिटने को राजी हो जाए तो मिटते ही सागर हो जाएगी। उस बूंद ने मेरी बात मान ली वो सागर में कूंद गई उसने खो दिया अपने को उसने अपने अहंकार को धो डाला वो सागर से एक खो गई लेकिन उसने कुछ खोया नहीं बूंद खोई बूंद और हो गई सागर इसे कोई खोना कहेगा इसे कोई मिटना कहेगा अगर यही मिटना है तो फिर पाना और क्या हो सकता है हम अहंकार की बूंदे बने हुए हैं। और परमात्मा के सागर को खोजने निकल पड़े हम अहंकार के छोटे छोटे छुत्र बिंदु बने हुए हैं और विराट के असीम के साथ एक होने की कामना हमें दीर्द कर लगा हम दूर के किनारे से बंधे हैं और सागर के सागर की यात्रा ज्ञात सागर की यात्रा के आमंत्रण को हमने स्वीकार कर लिया इन्हीं दोनों के बीच खिच खिच के आदमी नष्ट हो जाता है वो अहंकार को भी बचा लेना चाहता है और प्रभु को भी पा लेना चाहता है कबीर कहते थे उसकी गली बहुत सक्रिय है वहां दोनों नहीं समा सकेंगे या तो वही हो सकता है या फिर हम हो सकते हैं हमारा सारा जीवन अहंकार को परिपुष्ट करने में व्यतीत होता है विसर्जित करने में नहीं हम उसे मजबूत करते हैं जो हमारी पीड़ा है हम उसी घाव को गहरा करते हैं जो हमारा दुख है हम उसी बीमारी को पानी खींचते हैं जो हमारे प्राण लिए देती है अहंकार को सींचने के सिवाय हम जीवन भर और क्या करते हैं? किस लिए उठते हैं मकान आकाश को छूने वाले आदमी के रहने के लिए झूठी है ये बात अहंकार का निवास बनने के लिए आदमी के रहने के लिए छोटे झोपड़े भी काफी लेकिन अहंकार के लिए बड़े से बड़े मकान भी छोटे अहंकार उठाता है बड़े मकानों को क्या आवाज छूले किस लिए विजय यात्राएं चलती है हैं किस लिए सिकंदर नेपोलियन और चंगीश पैदा होते हैं जीने से चंगीश का सिकंदर का नेपोलियन का जीवन से क्या बात है लेकिन नहीं अहंकार की यात्राएं बड़ी दूर ले जाती हैं आदमी सिकंदर जिस दिन मरने को था बहुत उदास था किसी ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों सिकंदर ने कहा कि मैं इसलिए उदास हूँ कि सारी दुनिया तो मैंने करीब करीब जीत ली अब मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गया हूं दूसरी कोई दुनिया ही नहीं है जिसको मैं आगे जीत लू और मेरे भीतर बड़ा खाली खाली मालूम होता है क्योंकि जब तक मैं जीतता ही ना रहूं तब तक मुझे कोई चेन नहीं और दुनिया समाप्त होने के करीब आ गई दूसरी कोई दुनिया नहीं है मैं क्या जीतू अहंकार दुनिया को जीत ले तो फिर दूसरी दुनिया को जीतने की आकांक्षा शुरू हो जाती है किस लिए धन इकट्ठा होता है इसलिए कि जीवन में कोई आनंद मिल सके अमरीका का एक बहुत बड़ा करोड़पति मरण पर पड़ा कारण एक मित्र ने उससे पूछा कितनी संपत्ति तुमने जीवन में इकट्ठी है उसने कहा ज्यादा नहीं केवल दस अरब मित्र ने कहा दस अरब कहते हो ज्यादा नहीं कार नेगी ने का, मेरे इरादे सौ अरब इकट्ठा करने के थे लेकिन बुढ़ापा इकट्ठा योजना अधूरी रही जाती क्या आप सोचते हैं कारने की सौ अरब इकट्ठा कर लेता तो कोई फर्क पड़ जाता जरा भी फर्क पड़ने वाला नहीं था आदमी को हम भली जानते हैं फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता था कार्लेगी के पास सौ अरब इकट्ठे हो जाते तो कारने के इरादे हजार अरब पर पहुंच जाते हैं आदमी का इरादा उसके आगे चलता है आदमी की वासना उसके आगे चलती है आदमी हमेशा पीछे रह जाता है मंजिल जिसको वो छूना चाहता है और आगे हट जाती है अहंकार दौड़ाता है दौड़ाता है कहीं भी पहुंचाता नहीं है एक छोटी सी बच्चों की कथा है अल्लाह इस्लाम की लड़की स्वर्ग में पहुंच गई परियों के देश पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचते पहुंचते बहुत थक गई भूख लगाई थी स्वर्ग पर पहुंचते ही परियों के देश में पहुंचते ही उसे दिखाई पड़ा कि दूर एक आम की घनी छाया के नीचे एक परियों की रानी पड़ी और उसके पास फलों के और मिठाइयों के थाल सजे और वो रानी उस भूख अलायस को बुला रही है कि आ जाओ पास ही है वो दिखाई पड़ रही उसकी आवाज सुनाई पड़ती है कि अलायस आ जा इस दौड़ना शुरू कर दी सुबह है सूरज निकल रहा है जब दौड़ शुरू होती फिर दोपहर तो हो जाती सूरज उप, आ गया है और अलाइस दौड़ी चली जा रही है वो थक गई उसने खड़े होकर चिल्ला के, के पूछा कि कैसी दुनिया है तुम्हारी सुबह से मैं दौड़ रही हूं लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच का पार्टनर डिस्टेंस पूरा नहीं होता तुम उतनी ही दूर मालूम पड़ती हो रहा रानी ने चिल्लाके का घबरा मत दौड़ दिया जो दौड़ते हैं वो पहुंच जाते हैं खड़े हो समय मत खो थोड़ी देर में सूरज जल जाएगा जा और सांझ आ जाएगी दौड़ जल्दी इस और तेजी से दौड़ने लगी सूरज जैसे जैसे नीचे उतरने लगा अल्लाह इस और तेज दौड़ रही है और तेज दौड़ गई लेकिन मालूम कैसी साबल दुनिया है वो रानी उतनी ही दूर रानी और उसके बीच का फासला कम नहीं होता फिर वो थक के चश्मी है और चिल्लाती कि लो क्या है ये कैसे रास्ते हैं परियों के देश के कि मैं सुबह से दौड़ रही हूँ सूरज होने डूबने के करीब आ गया और अब तक तुम्हारे पास न पहुंच पाई तुम उतनी ही दूर खड़ी हो जितनी सुबह थी वो रानी खूब हंसने लगी उसने कहा पागल अलाई परियों के देश में ही रास्ते ऐसे नहीं है आदमियों के देश में भी रास्ते ऐसे ही है लोग दौड़ते हैं लेकिन पहुँचते कभी भी नहीं फासला उतना ही बना जन्म के साथ आदमी जहां होता है मरने के साथ वही पाता है कोई फासला पूरा नहीं होता कोई यात्रा पूरी नहीं होती क्यों नहीं होती यात्रा पूरी जिस अहंकार को हम भरने चले वो एकदम झूठी इकाई है फॉल्स एंटाइटी है वो होती तो भर भी जाती वो होती तो हम जीत भी लेते वो होती तो हम उसे पूरा भी कर लेते वो होती तो हम उसे उससे फुलफिलमेंट उसकी पूर्ति का कोई ना कोई रास्ता खोज लेते लेकिन अहंकार है झूठी इकाई आदमी के भीतर अहंकार से ज्यादा बड़ा कोई असत्य नहीं वो है ही नहीं मैं जैसी कोई भी चीज शब्दों के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं और जिस दिन थोड़ा शब्दों को छोड़ के भीतर झांकेंगे तो वहां किसी मैं को नहीं पाएंगे कभी किसी ने नहीं पाया मैं एक शब्द मात्र है एक संज्ञा मात्र एक काम चलाऊ शब्द हमारे सभी शब्द काम चलाऊ एक आदमी का नाम हम राम रख लेते हैं एक का कृष्ण रख लेते हैं नाम झूठे हैं दूसरे लोगों को पुकारने के लिए नाम रख लेते हैं नाम ताकि दूसरे लोग पुकारें तो पता चल सके किसको पुकार करें दूसरों को पुकारने के लिए होता है नाम और खुद को पुकारने के लिए होती है मैं की शिकाई अन्य हम क्या पुकारे अपने आप को तो कहते हैं मैं ये शब्द काम दे देता है जीवन में लेकिन यह शब्द बड़ा झूठा है इसके पीछे कोई भी सबेंस नहीं बिल्कुल सैलो है इसके पीछे कोई भी वस्तु नहीं कोई पदार्थ नहीं ये बिल्कुल झूठी छाया है और इस छाया को ही पढ़ने में दौड़ने में हम लगे रहते छाया को ही पकड़ने में लगे एक सन्यासी एक घर के सामने से निकलता था एक छोटा सा बच्चा घुटना टेक से चलता सुबह सुधर थी और धूप निकली थी और उस बच्चे की छाया आगे पड़ रही थी वो बच्चा अपने सिर को पकड़ने के लिए हाथ ले जाता लेकिन जब तक उसका हाथ पहुंचता सिर आगे बढ़ जाता बच्चा थक गया और रोने लगा और चिल्लाने लगा उसकी माँ उसे बहुत समझाने लगी कि पागल ये छाया है छाया पकड़ी नहीं जा सकती लेकिन बच्चे समझ सकते नहीं कि क्या छाया है और क्या सत्य जो समझ लेता है कि क्या छाया है और क्या सत्य क्या सब्सटेंस है और क्या सेड वो बच्चा नहीं रह जाता वो प्रॉड हो उसे मेच्योरिटी उपलब्ध हो जाती बच्चे कभी नहीं समझते कि छाया क्या है सपना क्या है झूठ क्या है बच्चा होने लगा वो कहने लगा मुझे तो पकड़ना है इस छाया के सिर को वो सन्यासी मांग मांगने आया था उसने उसकी माँ को देता हूं इसे वो बच्चे के पास गया उस रोते बच्चे की आंखों से आंसू टपकते सभी बच्चों की आंखों से आंसू टपकते जिंदगी भर दौड़ते हैं और पकड़ नहीं पाते उसे जिसे पकड़ने की योजना बनाई है कूड़े भी रोते हैं और बच्चे भी रोते हैं वो बच्चा भी रो रहा था तो कोई ना समझी तो नहीं कर रहा था उस सन्यासी ने उसके पास जाके कहा बेटे रो मत क्या करना है तुझे छाया पकड़नी उस बच्चे ने कहा मुझे छाया पकड़नी मैं सुबह से परेशान हो गया थक गया उस सन्यासी ने कहा जीवन भर की कोशिश कर तो थक जाएगा परेशान हो जाएगा छाया को पकड़ने का ये रास्ता नहीं उस बच्चे ने पूछा फिर रास्ता क्या है उस सन्यासी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे के सिर पर रख दिया इधर हाथ सिर गया वहां छाया के ऊपर भी सिर्फ हाथ चला गया सुन्यासी ने कहा पकड़ ली तो उन्हें छाया छाया को सीधा पकड़ेगा तो नहीं पकड़ सकेगा कभी भी लेकिन अपने को पकड़ लेगा तो छाया तो पकड़ना आ ही जा जो अहंकार को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं वे अहंकार को कभी नहीं पकड़ पाते अहंकार मात्र छाया है, लेकिन जो आत्मा को पकड़ लेते हैं अहंकार तो पकड़ना आ जाता है वो तो छाया है उसका कोई मूल्य नहीं केवल वे ही लोग तरप्ती को केवल वे ही लोग कंथेंसमेंट को केवल वे ही लोग फुलफिलमेंट को आप कामता को उपलब्ध होते हैं जो आत्मा को उपलब्ध होते हैं आत्मा और अहंकार के बीच चुनाव आत्मा और अहंकार के बीच सारा विकल्प है आत्मा और अहंकार के बीच जीवन की सारी व्यथा सारी पीड़ा है जो अहंकार की तरफ जाते हैं वे भटक जाते हैं उन्होंने गलत खूंटी के आसपास जीवन को चक्रीला बना लेंगे लेकिन जो अहंकार से पीछे हटते हैं और उसकी तरफ जाते हैं जो सब्सपेंस है जो मूल है जो भीतर है जो मैं हूं वस्तुतः जो मेरा ऑथेंटिक बींग है जो उसकी तरफ जाते हैं वे उपलब्ध हो जाते हैं और उनके लिए इच्छाया जीतने को नहीं रह जाती दुनिया में दो तो ही तरह की यात्राएं अहंकार को भरने की यात्रा और आत्मा को उपलब्ध करने की यात्रा लेकिन अहंकार से जो बंदा रह जाता है वो आत्मा से वंचित रह जाता है ये अहंकार क्या हम छोड़ने की कोशिश करें नहीं अगर छोड़ने की कोशिश की तो अहंकार से कभी मुक्त ना हो सकेंगे छाया न तो पकड़ी जा सकती है और न छोड़ी जा सकती जो चीज छोड़ी जा सकती है वो पकड़ी भी जा सकती थी छाया न छोड़ी जा सकती है न पकड़ी जा सकती है अहंकार न पकड़ा जा सकता है न छोड़ा जा सकता है इसलिए पकड़ने वाले तो भूल में पड़ते ही हैं, छोड़ने वाले और भी बड़ी भूल में पड़ जाते मैं सन्यासी के पास कुछ रुका था। वे मुझसे कहते थे मैंने लाखों रुपयों पर लाश मार मैंने उनसे पूछा ये लात कब मारी थी आपने वे कहने लगे कोई तीस वर्ष हो गए फिर मैंने उन्हें कहा आप नाराज ना हो तो मैं एक बात कहू और नाराज होने का इसलिए कह देता हूं क्योंकि सन्यासियों के नाराज होने की बड़ी पुरानी आदत है बड़ी पुरानी परंपरा है अभी साफ दे सकते हैं जन्म जनम बिगाड़ सकते हैं सो अगर नाराज न ना हो तो एक बात पूछू मेरा कैसे ना नारास्तों में हो ही गए लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आ, कही है, क्या कहते मैंने कहा 30 वर्ष पहले ये लात मारी थी आपने तो लात ठीक से लग नहीं पाई नहीं तो 30 वर्ष तक उसकी स्मृति उसकी याद की कोई भी जरूरत नहीं तीस वर्ष पहले आपका अहंकार कहता होगा लाखों रुपए हैं मेरे पास मैं कुछ हूं सम हूं फिर आपने लात मार दी आपने सोचा कि लाखों रुपए छोड़ दिए तो अहंकार चला जाएगा नहीं जिस दिन से आपने लाखों छोड़े उस दिन से आपके अहंकार ने नई वाणी बोलनी शुरू कर दी वो कहने लगा मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए लाखों रुपए थे तो भी सड़क पर अकड़ के चलते थे लाखों रुपये छोड़ दिए तो और भी ज्यादा अकड़ के चलने लगे रुपयों की अकड़ तो दिखाई पड़ जाती है बड़ी स्थूल है लेकिन त्याग की अकड़ दिखाई नहीं पड़ती बड़ी सूक्ष्म धन छोड़ देने से अहंकार नहीं छूटता पद छोड़ देने से अहंकार नहीं छूटता घर छोड़ देने से अहंकार नहीं छूटता अहंकार है ही नहीं कि छोड़ा जा सके तो जो भी आप छोड़ेंगे अहंकार उसी छोड़ने को अपना उपकरण बना लेगा और कहेगा मैंने छोड़ा मैं हूं छोड़ने वाला अहंकार के रास्ते बड़े सूक्ष्म छाया बड़ी सूक्ष्म पकड़ने नहीं आती छोड़ने नहीं आती सो जो लोग सोचते हैं कि अहंकार छोड़ देंगे हम वे और भी बड़ी भूल में गिर जाते आज हाँ तक किसी ने अहंकार कभी छोड़ा नहीं फिर अहंकार भरा भी नहीं जा सकता छोड़ा भी नहीं जा सकता तो हम क्या करें अहंकार जाना जा सकता है अहंकार पहचाना जा सकता है अहंकार की रिकोग्निशन हो सकती है अहंकार की प्रतिभिज्ञा हो सकती है अहंकार का बोध हो सकता है अहंकार के प्रति मैं जागरूक हो सकता हूं और जो आदमी अहंकार के प्रति जागरूक हो जाता है उसका अहंकार विसर्जित हो जाता है मनुष्य की निद्रा में अहंकार है मनुष्य के जागरण में जैसे ही कोई जाग के देखने की कोशिश करता है कहां है अहंकार वैसे ही अहंकार हटने लगता है जैसे एक गांव में एक घर था और उस घर में बड़ा अंधेरा था और कई हजार साल का अंधेरा और उस गांव के लोग उस घर में नहीं जाते थे मैं उस गांव में गया और मैंने कहा इस घर को ऐसा ही क्यों छोड़ रखा उन्होंने कहा इस घर में आज चारों साल कांधेरा मैंने कहा अंधेरे की कोई ताकत होती दिया जलाओ भीतर पहुंच जाओ उन्होंने कहा दिया जलाने से क्या होगा एक आध रात कांधेरा नहीं आज चारों साल कांधेरा हजारों साल तक दिए जलाओ सब कहीं खत्म हो सकता है गणित बिल्कुल ठीक था बिल्कुल लॉजिकल थी बात तर्कयुक्त थी मैं भी डरा बात तो ठीक ही थी हजारों साल से घिरा अंधकार एक दिन के दिए जलाने दूर हो सकता फिर भी मैंने कहा एक कोशिश तो करके देख ही ले क्योंकि जिंदगी में कई बार गणित काम नहीं पड़ता और तर्क व्यर्थ हो जाए जिंदगी बड़ी अनूठी वो तर्कों के पार चली जाती है और गणित से दूर निकल जाती है। गणित में हमेशा दो, दो चार होते जिंदगी में कभी पांच भी हो जाते हैं दो दो कभी तीन भी रह जाते जिंदगी गणित नहीं है तो चले देख रहे वे लोग राजी नहीं हुए उन्होंने कहा जाने से फायदा क्या है हम ही नहीं कह रहे हैं ये बात हमारे बाप दादे भी यही कहते थे उसने कांध दिया हम चलाना हजारों साल कान दे रहा है उनके बाप दादों ने भी यही और आप क्या बड़े परंपरा के विरोधी मालूम होते आप शास्त्रों को नहीं मानते बुजुर्गो को नहीं मानते सब ना समझते हमारे गांव में तो लिखा हुआ रखा है में दिया जलाना हुआ चारों साल पुराना अंधेरा वो मिट नहीं सकता फिर भी मैंने उन्हें ब मुश्श्किली किया कि चलो तो बहुत से बहुत तो यही होगा कि हम असफल होंगे ब मुश्किल जाने को राजी होंगे दिया जलाते ही वहां तो कोई भी अंधेरा नहीं था बहुत हैरान है उन्होंने कहा अंधेरा कहा मैंने कहा दिया लो हाथ ना और खोजो की कहा अंधेरा और अगर किसी दिन मिल जाए तो मुझे खबर कर देना मैं फिर तुम्हारे गाँव में आता हूँ अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई खोज रहे होंगे वो लोग दिए लेकर अंधेरे होंगे और कहीं दिए के सामने अंधेरा आता है कहीं दीये को अंधेरा मिलता है एक अंधकार छाया जो अपने भीतर दिए को लेके जाता है वो उसे नहीं पाता है तो न तो उसे छोड़ना है ना उसे भरना है एक दिया जलाना है भीतर और उसे देखना है उस दिए की रोशनी में कि वो कहा है अपने भीतर जाग कर देखना है कि कहा है नहीं पाया जाता है और जहां अहंकार नहीं पाया जाता वहां जो मिल जाता है उसी को कोई परमात्मा कहता है कोई आत्मा कहता है कोई सत्य कहता है उसी को कोई सौंदर्य कहता है उसी को कोई और नाम देता है नामों के फिर अहंकार जहां नहीं वहां वो मिल जाता है जो सबका प्राणों का प्राण है जो प्यारों से प्यारा है वो जो विलबित वो जो प्रीतम है वो उपलब्ध हो जाता है लेकिन हम इससे बंधे हैं और इसी के साथ जीते और मरते हैं कि उसकी तरफ आग नहीं जा पाते इससे देखना जरूरी है इससे छोड़ना जरूरी नहीं है इससे भागना जरूरी नहीं है इससे पहचानना जरूरी है अहंकार को देखने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान अहंकार को देखने की प्रक्रिया का नाम है मेडिटेशन कैसे हम देखे इसे कि जो हमें घिरे हुए और पकड़े हुए क्या है रास्ता कोई घड़ी आधी घड़ी किसी मंदिर में बैठ जाने से ये नहीं देखा जा सकता मंदिर में बैठने वालों का तो ये और भी मजबूत हो जाता है क्योंकि उन्हें ख्याल होता है हम धार्मिक हैं बाकी सारा जगत था धार्मिक क्योंकि हम मंदिर आते हैं और हमारा स्वर्ग निश्चित है और बाकी सब नरक में सड़ेंगे क्या आपको पता है ईसाई मजहब ये मानता रहा है कि जो लोग संत पुरुष जो धार्मिक पुरुष है वे लोग स्वर्ग के आनंद उठाएंगे जो पापी हैं वे नरक में कष्ट हो और स्वर्ग में जो धार्मिक लोग जाएंगे उन्हें एक विशेष प्रकार के सुख की भी सुविधा रहेगी और वो ये की नरक में जो पापी कष्ट भोग रहे हैं उनको देखने का मजा भी वो ले सकते वहां से वो देख सकेंगे कि कितने कि पापी नरक में सड़ रहे हैं और कष्ट चल जिन लोगों ने ये ख्याल किया होगा पुण्यात्माओं ने धार्मिक लोगों ने कि पापियों को कष्ट में और नरक के कढ़ाओं में जलते हुए देखने का मजा भी हम लेंगे वे कैसे लोग रहे होंगे इसे आप बड़ी ही सोच सकते हैं और ये कोई ईसाइत का सवाल नहीं है दुनिया के सारे धर्म और दुनिया के सारे तथा तथित धार्मिक लोगीजस जो है इन सारे लोगों ने अपने को में ले जाने का दूसरों को नरक में डालने की पूरी योजना और व्यवस्था कर रखी क्योंकि वो ये कह सकते हैं भगवान को कि मैं रोज तुम्हारे नाम पर माल देता हूं और इस आदमी ने माला नहीं तेरी इसको डालो कढ़ाए में मैं रोज मंदिर आता था एक भी दिन नहीं चूका सर्दी पड़ती थी तब भी आता था धूप पड़ती थी तब भी आता था यह आदमी कभी मंदिर में नहीं दिखाई पड़ा डालो इसको कढ़ाए में न रोज गीता पढ़ता था कुरान पढ़ता था बाइबल पढ़ता था रोज तुम्हारे भजन कीर्तन करता था व्यर्थ गए वो सर मुझे बिठाओ स्वर्ग में लेकिन मुझे मजा अकेले इतने से नहीं आएगा कि मैं स्वर्ग में बैठ जाऊं उन सब लोगों को जो मेरे पड़ोस में रहते थे बिना नरक में डाले कोई आनंद उपलब्ध तो नहीं हो सकता उन सबको डालू नरक जर्मन कवि था हेन हेन ने एक कविता लिखी है उस कविता में लिखा है कि एक रात भगवान ने मुझसे पूछा कि तू चाहता क्या है जिससे तू तो खुश हो जाए मैंने कहा एक बहुत बड़ा मकान चाहता हूं जैसा गाँव में दूसरा न हो भगवान ने कहा ठीक ये हो जाए और क्या चाहता है एक बहुत शानदार बगीचा चाहता हूँ जैसा पृथ्वी पर ना हो भगवान ने कहा ठीक ये भी हो जाए और क्या चाहता है मैं जो भी सुख जिस क्षण चाहू उसी वक्त मुझे मिल जाए भगवान ने कहा यह भी हो जाएगा और क्या चाहता है अगर आप मानते ही नहीं और मेरे दिल की मुराद पूरी करना चाहते तो हम और कर दे मेरे बगीचे के दरख्त जो हों मेरे पड़ोसी दरख्तों से लटके रहे तो मुझे पूरा आनंद उपलब्ध हो जाए मेरे पड़ोसी दरख्तों से लटके रहे तो मुझे पूरा आनंद उपलब्ध हो जाए अगर आप मानते ही नहीं हो मेरे दिल की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते तो इतना और कर दे कि मेरे सारे पड़ोसी दरों से हेंग कर दिए जाए गर्दनों से लटके रहे नींद खुल गई हेंद की और उसने बाद में लिखा कि मैं बहुत घबराया कि मेरे भीतर भी कैसी कैसी कामना लेकिन अगर आप धार्मिक आदमियों के मन में खोजेंगे तो सबके मन में यह कामना है कि पड़ोसी नरक में चले जाएं और हम स्वर्ग में पहुंच जाए उस स्वर्ग के जाने के लिए सारा आयोजन करते हैं मंदिर में बैठने वाला अहंकार मुक्त नहीं होता स्वर्ग में जाने की कामना रखने वाला अहंकारी ही है मुझे परमात्मा मिल जाए मैं परमात्मा को भी प्रजस्ट कर वो मेरी संपत्ति बन जाए ये भी अहंकार की ही है फिर कैसे 24 घंटे जागरूक होना पड़ता है और देखना पड़ता है जीवन की किन किन क्रियाओं में अहंकार खड़ा होता है क्या वस्त्रों के पहनने में खड़ा होता है आसने के देखने के धन में खड़ा होता है पैर के उठने में खड़ा होता है बोलने में खड़ा होता है कि चुप रह जाने में खड़ा होता है कहा अहंकार खड़ा होता है किन किन जगह सिर उठाता है 24 घंटे एक अवेयरनेस एक घोष चाहिए कि कहां खड़ा होता है कहां खड़ा होता है 24 घंटे खोजबीन चाहिए दिया लेकर कि अहंकार कहां खड़ा होता है कैसे खड़ा होता है क्या है उसकी प्रोसेस उसके खड़ा होने की प्रक्रिया अब क्या है कैसे निर्मित होता है भीतर कैसे संगठित होता है क्या है मार्ग उसके पंजाने और अगर 24 घंटे कोई देखता रहे देखता रहे खोजता रहे खोजता रहे तो बहुत हैरानी बहुत आश्चर्य बहुत चमत्कार अनुभव करेगा जिन जिन जगहों पर वो खोज लेगा कि यहाँ यहाँ अहंकार खड़ा होता है वहीं वहीं से अहंकार विदा हो जाएगा और जिस दिन जीवन के किसी पहलू में और चित्त के किसी हिस्से में अहंकार की खोज पूरी हो जाएगी कोई अनजान अपरिचित कोना बाकी नहीं बचेगा मन का और माइंड का उसी दिन अहंकार के बाहर हो जाते हैं एक सम्राट था एक फकीर ने उस सम्राट को कहा तू अगर चाहता है कि परमात्मा को पाले तो एक ही रास्ता है कि तू मेरे झोपड़े पे आ जा और कुछ दिन मेरे साथ रह जा उस सम्राट की बड़ी तीव्र प्यास थी और आकांक्षा थी वो उस फकीर के झोपड़े पे चला चलाते उस फकीर ने कहा कल सुबह से तेरी शिक्षा शुरू होगी और शिक्षा बड़ी अजीब है शिक्षा यह है कि कल सुबह से तू कुछ भी कर रहा होगा और मैं लकड़ी की तलवार लेके तेरे पीछे से हमला कर दूंगा तू खाना खा रहा हो तू झड़े में बुहारी लगा रहा होगा कपड़े धो रहा होगा तू स्नान करता होगा और मैं तेरे ऊपर तलवार को हमला कर दूंगा लकड़ी की तलवार होगी हमेशा सावधान रहना की मैं कब हमला करता हूँ क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं मैं कोई खोज खबर नहीं दूंगा पहले रेडियो में कोई खबर नहीं निकालूंगा अखबार में स्थानीय कार्यक्रम में खबर नहीं होगी कि आज मैं ये करने वाला हूं कि कोई खबर नहीं होगी कोई घोषणा नहीं कोई सूचना नहीं किसी भी क्षण हमला कर दूंगा तैयार रहना उस सम्राट ने कहा लेकिन इसका मतलब क्या है वो फकीर बोला अहंकार इसी कहां से चौबीस घंटे न मालूम कहां कहां से हमले करते हैं है। सुला करूंगा मेरी सलवार का ख्याल करना सात दिन में सम्राट की हल्की पत्लियां टूट गई क्योंकि चौबीस घंटे वो बुढ़ा फकीर न मालूम कब हमले करने लगा वो सम्राट किताब पढ़ रहा और हमला हो गया लेकिन सात दिन में उसे ये भी ख्याल में आ गया कि सावधानी जैसी भी कोई चीज है अलर्टनेस जैसी भी कोई चीज है पहली दफ्तर जिंदगी में उसे पता चला कि मैं अभी तक सोया सोया जीता रहा अभी तक मैं होश से नहीं कभी मैंने होश का ख्याल ही नहीं किया लेकिन सात दिन बार बार चुनौती मिली चोट पड़ी भीतर कोई चीज जागने में भी और ख्याल रखने लगी कि हम लहो नहीं पड़े हम लहोने पड़े पंद्रह दिन पूरे होते होते हमले की खबर उसे मिलने लगी गुरु के पैर की धीमी थी आहट भी सुनाई पड़ जाती वो अपनी झाल संभाल लेता और हमले से बच जाता तीन महीने पूरे हो गए हमला करना मुश्किल हो गया किसी भी हालत में हमला किया जाए वो हम मे का सावधान होता और रोक लेता उसके गुरु ने कहा एक पाठ तेरा पूरा हो गया कल से दूसरा पाठ शुरू होगा और उसने पूछा की तीन महीनों में तुझे क्या हुआ उस सम्राट ने कहा दो बातें हुई मै हैरान हो गया पहले तो मैं डर गया था किस लकड़ी की तलवार से चोट पहुंचाने का और परमात्मा से मिलने का क्या वास्ता क्या संबंध कि पागल तो नहीं है फकीर मैं किसी पागल के चक्कर में तो नहीं पड़ गया लेकिन इन तीन मनों मुझे पता चला कि जितना मैं सावधान रहने लगा उतना ही मैं निरअहकारी हो गए जितना मैं सावधान रहने लगा उतना ही निर्विचार हो गए जितना ही मैं होश से जीने लगा उतने ही मन के विचारों की धारा छीन हो गई क्योंकि मन एक ही साथ दो काम नहीं कर सकता या तो विचार कर सकता है या जागरूक हो सकता है या तो अवेयरनेस हो सकती है या विचार हो सकते हैं दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती इसको थोड़ा देखना जब विचार होंगे सावधानी छीना हो जाएगी जब सावधानी होगी विचार छीना हो जाएंगे अगर मैं एक छुरी लेकर अभी आपकी छाती पर आ जाऊं विचार एकदम बंद हो जाए क्योंकि उस खतरे में चित्त पूरा सावधान हो जाएगा कि पता नहीं क्या हो इस समय विचार करने की सुविधा नहीं है इस समय तो होश बनाए रखने की जरूरत है कि पता नहीं क्या हो एक क्षण में कुछ हो सकता है तो आप जाग जाएंगे तीन महीने में सम्राट ने कहा एकदम ज्यादा हुआ हो गया हूँ विचार शांत हो गए अहंकार का कोई पता नहीं चलता दूसरा बात क्या है उस व्रत फकीर ने कहा कल रात से भी हमला शुरू होगा कल तू रात में सोया रहेगा तब भी दो चार रुपये हमले होंगे अब रात में भी सावधान है उस सम्राट ने कहा जागने में तक भी गनीमत थी अब ये बात जरा ज्यादा हुई जाती ये जरा ज्यादा हो गई बात नींद में मैं क्या करूंगा मेरा क्या बस होगा नींद में सम्राट ने कहा नींद में भी बस है तुझे पता नहीं अपने भी जो देखना चाहता है वही देखता है नींद में भी बस है नींद में भी तेरे भीतर कोई जागा हुआ है और उसमें चादर सरक जाती है और किसी को नींद में पता चल जाता है कि चादर फरकते एक छोटा सा मच्छर में लगता है और नींद में कोई जान जाता है कि मच्छर आ गए एक माँ रात में सोती है उसका बच्चा बीमार है आकाश में बादल गरजते रहे ये प्रधानमंत्रियों के हवाई जहाज होते रहे उन जो से कोई खबर नहीं देती लेकिन बच्चा बीमार है वो जराती आवाज करता है और माँ जग जाती है और हाथ लगती और कुछ कारने लगती की बेटे सो जा कोई भीतर होश से भरा हुआ है कि बच्चा बीमार हम इतने लोग यहाँ नाम सो जाएं आज रात यही है और फिर आधी रात में आप कोई बुलाने लगे राम राम सारे लोग सो रहे हैं कि किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा लेकिन जिसका नाम राम है वो आप कौन सेवा कहेगा कौन बुलाता है आधी रात में कौन परेशान करता है इस आधी रात की निद्रा में भी किसी को पता है कि मेरा नाम राम इस नींद में भी कोई होश कोई कॉन्सियसनेस सरकती है भीतर कोई अंडर करेंट है चेतना कोई अंतरधारा है उस गुढ़ने का फिक्र मत कर हम तो चुनौती खड़ी करेंगे भीतर जो सोया है वो जागना शुरू हो जाएगा जागने का एक ही सूत्र चैलेंज चुनौती जितनी बड़ी चुनौती भीतर उतना बड़ा जागरण होता है इसलिए धन भागी वे लोग जिनके जीवन में बड़ी चुनौतियां होती दूसरे दिन हमला शुरू हो गया रात सम्राट सोता और हमला होता आठ दस दिन में फिर वही हालत हो गई पहले वाली हड्डियां हड्डियां रुकने लगी लेकिन एक महीना पूरे होते होते सम्राट को पता चला बूढ़ा ठीक कहता बूढ़े अक्सर ठीक कहते हैं लेकिन जवान सुनते ही नहीं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक वे भी बूढ़े हो जाते हैं फिर दूसरे जवान उनकी नहीं सुनते उस तो सम्राट ने कहा ठीक ही कहते थे शायद आप अब नींद में भी उसकी हाथ संभालने लगे रात नींद में भी गुरु आता दबे चोर पाओ तो भी नींद में कोई जाल जाता वो युवक बैठ जाता और कहता कि ठीक है माफ करिए मैं जान गया हूँ अब कस्मत तो उठाइए मारने नींद में भी हाथ रात भर उसका ढाल पर बना रहे नींद में भी ढाल उठ जाए तीन महीने पूरे हुए और उस पर नींद में भी हमला करना मुश्किल हो गया गुरु ने कहा क्या हुआ इन तीन महीनों में दूसरा पाठ पूरा होता है उस सम्राट ने का बड़ा हैरान पहले तीन महीनों में विचार खो गए दूसरे तीन महीनों में सपने खो गए ड्रीम्स खो गए रात भर सपना नहीं मैं तो सोचता था बिना सपने की नींद नहीं हो सकती अब मैं जानता हूं कि सपने वालों की भी कोई नींद होती अद्भुत शांति साब एक सन्नाटा एक साधन पैदा हो गया मैं बड़े आनंद में हूं उसके गुरु ने कहा जल्दी मत कर बड़ा आनंद अभी थोड़ा दूर है ये तो केवल आनंद की शुरुआत की जल है जैसे कोई आदमी बगीचे के पास पहुँचने लगे तो ठंडी हवाएं आने लगती है फूलों की थोड़ी बहुत खुशकुएं हवा में आ जाती है अभी बगीचा आया नहीं लेकिन बगीचे की खबर आनी शुरू हो जाती है अभी आनंद मिला नहीं केवल बार खबरें मिलनी शुरू हुई कल से तेरा तीसरा पाठ शुरू होगा उस युवक ने कहा दो ही अवस्थाएं हो तीन जागने और सोने तीसरा पाठ क्या है उस बूढ़े ने कहा कल से असली तलवार से हमला होगा अब तक नकली तलवार से हमला करता कोई युवक बोला ये भी गनीमत थी कि आप लकड़ी की तलवार से हमला करते तो ये तो जरा ज्यादा हो जाएगी बात असली तलवार से हमला अगर मैं एक विवाद चूक गया तो जान गई तो उस बूढ़े ने कहा जब ये पक्का पता हो कि एक विवाद चूका कि जान गई तब कोई भी नहीं चूकता चूकता तभी तक है जब तक उसे पता चलता है की चूक भी जाऊँ तो कुछ जाने को नहीं एक बार पता चल जाए की चूका की जान गई तब प्राण अपनी पूरी ऊर्जा से चढ़ते हैं फिर चूकने का को कोई मौका नहीं रहेगा उस बुरे ने कहा मेरा गुरु था जिसके पास मैं सीखता था उसने मुझे एक दिन 100 फीट ऊंचे दरख्त पर चढ़ा दिया वो मुझे दरख्तों पर चढ़ना सिखाता, पहाड़ों पर चढ़ना सिखाता, नदियों में तैरना सिखाता, झीलों में डूबना सिखा वो बड़ा गुरु था वो कहता था जो पहाड़ पर चढ़ना नहीं जानता वो जीवन में चढ़ना क्या जाने जो जीलों की गहराइयों में डूबना नहीं जानता तो वो प्राणों की गहराइयों में डूबना क्या जानता वो बड़ा अजीब गुरु था उसने मुझे एक दरख पर चढ़ा दिया मैं नया नया चढ़ा जब मैं सौ बीच ऊपर पहुंच गया और जहां प्राण कपते थे कि हवा का एक झोंका कहीं जान लेने वाला ना बन जाए पैर का चरा सड़क जाना कहीं मौत ना बन जाए वो गुरु जब चाप नीचे आंख बंद किए झाल के पास बैठा फिर मैं धीरे धीरे उतरने लगा जब मैं जमीन के बिल्कुल करीब आ गया कोई आठ दस फीट दूर रह गया तब तो वो कूढ़ा जैसे नींद से उठ गया और खड़ा हो गया और कहने लगा सावधान बेटे समल को उतरना होशियारी से उतरना मैंने तो पागल हो गए हैं आप जब जरूरत थी सावधानी की तब आख बंद किए सपने देख रहे थे और अब जब मैं नीचे आ गया हूँ अब अगर गिर भी जाऊं तो कोई खतरा नहीं है तब आपको होशियारी की याद दिलाने का वो बुरा कहने लगा मैं अपने अनुभव से जानता हूँ जब तू 100 फीट ऊपर था तब किसी को सावधान करने की कोई जरूरत नहीं तू खुद ही सावधान था और अभी अभी मैंने देखा कि जैसे जैसे जमीन खरीब आने लगी है तू गैर सावधान होना शुरू हो गया नींद पकड़ गई है तुझे तो मैंने चिल्लाया अभी सावधान क्योंकि मैंने जीवन में देखा है लोग ऊंचाइयों से कभी नहीं गिरते नीचाईयों से तो गिर जाते हैं और मर जाते हैं मैंने आज तक जिंदगी में देखे नहीं कि कोई आदमी कभी ऊंचाइयों से गिरा हो लोग ऊंचाइयों में गिरते हैं और मर जाते इसलिए तुझे सावधान कर दिया उस बूढ़े ने कहा कल से असली तलवार आती है कल से असली तलवार आ गई लेकिन बड़ा हैरान हुआ वो सम्राट लकड़ी की तलवार पर तो बहुत चोट उसके शरीर पर लगी थी लेकिन असली तलवार तो में तीन महीने में एकली चोट नहीं मारी जा थी दिन महीने पूरे होने को आ गए उसका मन एक शांति का सरोवर हो गया उसका अहंकार कहीं दूर छूट गया किसी रास्ते पर पता नहीं कहां रह गया जैसे जीएमसी में वस्त्र छूट जाते हैं कि सांप अपनी टैचुल को छोड़ के आगे बढ़ जाता है वो कहीं छोड़ आया है पीछे उसको याद भी नहीं रहा कि कभी मैं भी था इतनी शांति हो गई है कि वहां कोई बहस भी नहीं उठती उस जील में तीन महीने पूरे होने को आ गए आज आखिरी दिन है कल वो विदा हो जाएगा उसके मन में ख्याल आया सुबह सुबह सूरज निकला है वो बैठ झोंपड़े के बाद उसका गुरु गुरु काफी दूरी पर एक दर्श के नीचे बैठ के कोई किताब पढ़ रहा अस्सी साल का वर्ष उसके मन में छाल आया नौ महीने तक मुझे एक क्षम भी आलत में नहीं जाने दिया एक छी प्रमाद नहीं करने दिया हमेशा जगाया रखा सावधान रखा आज कल तो मैं विदा हो जाऊंगा ये गुरु भी इतना सावधान है या ये भी तो मैं देख लू उसने सोचा कि उठाऊ तलवार और आज इस बूढ़े पे पीछे से हमला कर दू मुझे भी तो पता चल जाए कि हम ही को सावधान किया जाता है या सज्जन खुद भी सावधान है उसने इतना सोचा ही सिर्फ सोचा ही अभी कुछ किया नहीं अभी सिर्फ सोचा बस सोचा था और अगर गुरु चिल्लाया उद्धार के नीचे से के बेटा ऐसा मत करना न बूढ़ा आदमी वो बहुत हैरान हुआ उसने कहा मैंने कुछ किया नहीं मैंने केवल सोचा है बस बोलने का तो थोड़े दिन और है क्या जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है और मौन हो जाता है जब अहंकार से बिल्कुल विदा हो जाती और जब विचार सुनने और शांत हो जाते तब दूसरों के पैरों की ध्वनि ही नहीं सुनाई पड़ती दूसरों के चित्त की पगध्वनिया भी सुनाई पड़ने लगती तब दूसरे के विचारों के पैर भी सुनाई पड़ने लगते हैं विचार भी सुनाई पड़ने लगते हैं दूसरे के हम तो ऐसे अंधे हैं कि हमें दूसरों के कृत्य भी नहीं दिखाई पड़ते विचार सुनाई पड़ना तो बहुत दूर की बात है लेकिन उस पुल ने कहा था जिस दिन इतना शांत हो जाता है इतना जागरूक उस दिन ही वो जो अदृश्य है उसकी झलक मिलती है उस परमात्मा के पैर सुनाई पड़ने लगते हैं जिसके कोई पैर नहीं उस परमात्मा की वाणी आने लगती है जिसकी कोई वाणी नहीं उस परमात्मा का स्पर्श मिलने लगता है जिसकी कोई देर नहीं सब तरफ फिर वो मौजूद हो जाता है जिस दिन हमारे भीतर वो रिश्वत भी थी वो ग्राहकता उत्पन्न होती है शांति की उसी दिन वो सब तरफ मौजूद हो जाता फिर वृक्ष के पत्तों में वही है राहे के पत्थरों में वही है सागर की लहरों में थी आकाश के बादलों में थी आदमियों की आंखों में थी पशु तो पक्षियों के प्राणों में थी फिर सब में वही है जिस दिन भीतर वो रिस्क टिविटी वो जीवन की सब ध्वनि सुनने की ग्राहकता उपलब्ध हो जाती है वो पात्रता उपलब्ध हो जाती है पता नहीं उस सम्राट का दिन क्या हुआ पता नहीं उस बूढ़े फकीर का फिर क्या होगा लेकिन मुझे उस और को उस प्रयोजन भी क्या है जहां उनकी कहानी खत्म होती है अगर वहीं आपकी कहानी शुरू हो जाए तो बात पूरी हो जाती क्या आप भी अपने भीतर इतने जागने का सतत श्रम करने को तत्पर हैं? अगर हां तो जीवन की संपदा आपकी है अगर हां तो परमात्मा खुद आपके द्वार चला आएगा आपको उसके द्वार जाने की जरूरत नहीं और ये बात कितनी ही कठिन मालूम पड़ती हो जो लोग चलने के आदि नहीं होते उन्हें यात्राओं की लंबाइयां बहुत बड़ी दिखाई पड़ती उन्हें डर लगता है एक ही छोटे से तो पैर है हमारे पास हजारों मीटर की यात्रा हम कैसे पूरा कर सकेंगे लेकिन अगर एक कदम भी उठाने के लिए वे तैयार हो जाए तो हर कदम उठाया गया आने वाले कदम के लिए भूमि बन जाता है बल बन जाता है शक्ति बन जाती है और छोटे से कदमों से आदमी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है और छोटे से मन की सामर्थ्य छोटे से प्राणों की सावधानी से थोड़े से हृदय की शांति से मनुष्य परमात्मा की परिक्रमा भी कर सकता है इन तीन दिनों में तीन छोटी सी बातें मैंने आपसे कही आनंद का भाव अहोभाव अज्ञान का बोध और आज आपसे करता हूं स्वयं के जीवन प्रत्यय विचारों के प्रति जागरूकता तीन खूटियां मैंने आपसे कही चौथे ज्ञान की खूटी है दुखपूर्ण जीवन को देखने की वृत्ति की खूटी है और अस्मिता की अहंकार की ईगो की खूटी इन तीन से जो मुक्त हो जाता उसकी नावगा परमात्मा के साथ की यात्रा पर निकल जाती है फिर उसे नाव खेली भी नहीं पड़ती वे पागल युवक रात भर नाव खेते रहे रामकृष्ण कहते थे पार नाव की जंजीर तो खोल दो तो। एक बार नाव का पाल तो खोल दो तो। फिर तो उसकी हवाएं नाव को ले जाएंगी गंतव्य तक पहुंचा देंगी मजल फिर तुम्हें पतवाल भी नहीं चलानी होगी उसकी हवाएं तुम्हें ले जाएंगी उसकी हवाएं ले जाने को हमेशा खड़ी है लेकिन हमारी गाँव बंदी हमारा साल बंध हम व्यर्थ श्रम किए जाते हैं और व्यर्थ हुए जाते हैं ये थोड़ी सी बातें तीन दिन में मैंने कहीं हो सकता है कोई बात आपके प्राणों के किसी कोने में बीज बन जाए और अंकुरित हो उठे और कोई वृक्ष बन जाए वो वृक्ष आपको भी छाया देगा और सबको भी जो आपके निकट छायादार छायादारक्ष बन जाना ही धार्मिक जीवन को उपलब्ध कर देना मेरी बातों को इतनी शांति से तीन दिन में सुना बहुत बहुत अनुग्रीत हूँ और अंत में एक छोटी सी बात जो श्री दुर्लभ जी भाई खेतानी ने कही उसके संबंध में दो शब्द के मैं अपनी बात पूरी कर देता देश को समाज को मनुष्य को जैसा वो आज है उसे देखकर जिस आदमी के हृदय में आंसू न भर जाते हो वो आदमी या तो मर चुका है या मरने के करीब है। जो आदमी भी जीवित है वो आज के देश की आज के समाज की आज के मनुष्य की, की दशा को देखकर रोता होगा उसकी हंसी झूठी होगी उसकी रातें उसके, उसके, राते उसके तकियों को उसके आंखों के आँसू से डीला करते देते मुझे पता नहीं आपका लेकिन मैं अंधकार में अक्सर रो लेता हूं आदमी जैसा है उसे देश का सिवा रोने के और कुछ ख्याल भी नहीं लेकिन रोने से कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ करना जरूरी है और अगर हम कुछ नहीं कर सके गिरते हुए चरित्र में खोती हुई आत्मा के लिए पूरे देश की प्रतिभा नष्ट होती हो पूरे प्राण बिखरते जाते हो आदमी रोज नीचे से नीचे उतरता जाता हो और अगर हम कुछ ना कर सके तो आने वाले भविष्य की अदालत में हम अगर अपराधी ठहराए जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा हम अपराधी हैं हम आने वाले जीवन के लिए क्या छोड़ जाते हैं हम आने वाले बच्चों और पीढ़ियों के लिए क्या निर्मित कर रहे हैं हम उन्हें कौन सा जीवन दे रहे हैं हम उन्हें कौन सा मार्ग दे रहे हैं हम उन्हें कौन सा संकल्प दे रहे हैं हम उन्हें कौन सी आशा दे रहे हैं कौन सा भविष्य दे रहे हैं कौन सी दृष्टि नहीं दे रहे हैं हम कुछ भी नहीं दे रहे हम कुछ बीमारियां दे रहे हैं कुछ रुग्णताए दे रहे हैं कुछ पागलपन दे रहे हैं हम बच्चों को विक्षिप्त बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं इधर जितना ये सब मैं देखने लगा और देश के कोने कोने में गया और लाखों लोगों की आंखों में झांका और एक भी आंख में मुझे आनंद की कोई झलक नहीं मिली और एक भी प्राण में मुझे कोई संगीत गूंजता हुआ सुनाई नहीं पड़ा और एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसे हम कह कि तो उसे जीवन को पाके वो धन्य हो गए तो मेरी रातें बहुत दुख और अंधेरे और आंसुओं से भर गई और अगर मुझे लगने लगा कि कुछ किया जाना जरूरी है चुपचाप राह के किनारे खड़े होकर देखना खतरनाक और जो आदमी चुपचाप राह के किनारे खड़े होकर देखता है वो भी भागीदार है वो भी हिस्सेदार है वो भी अगर गलत हो रहा है तो जिम्मेवारी उसकी भी होगी गए वे दिन जब सन्यासी दूर खड़े हो जाते और कैसे भी जीवन से हमें क्या लेना देना इन्हीं सन्यासियों ने जीवन को नहीं बदला जा सका अगर तो इन्हीं सन्यासियों पर तो उसकी जिम्मेदारी चली जाए। वे तो बदल सकते थे जिंदगी को अगर वे कहते हैं जिंदगी से बहुत कुछ लेना देना है हम जिंदगी को गलत देखने को राजी नहीं है हम जियेगे तो जिंदगी को ठीक बनाने के प्रयास में जिए एक संकल्प इधर कोई परमात्मा की आवाज जोर से मेरे मन में कहने लगी कि मुझसे जो बन सके थोड़ा वो करना चाहिए हो सकता है ए सी आदमी बदल सके तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अंधेरे घर में एक सी जल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है तो इस दिशा में ये थोड़ा सा सोचा कि कोई एक केंद्र हो और वहा मनुष्य के जीवन के परिवर्तन की कला आर्ट लिविंग पर जीवन को बदलने के विज्ञान पर जीवन को बदलने की दिशा में कुछ किया जा सके बहुत कुछ किया जा सकता है आदमी बिल्कुल नया किया जा सकता है आदमी के भीतर बिल्कुल नई चेतना को जन्म दिया जा सकता है क्योंकि मेरा ख्याल यह है कि जब गलत हो सकता है आदमी तो ठीक भी हो सकता है क्योंकि अगर वो ठीक न हो सकता हो तो फिर गलत भी नहीं हो सकता जो आदमी बीमार हो सकता है वो स्वस्थ भी हो अगर स्वस्थ न हो सकता हो तो फिर बीमारी की भी कोई संभावना नहीं रह जाती आदमी गलत है सब बात ही गलत है वो ठीक भी हो सकता है इस दिशा में मैं क्या कर सकता हूं मेरी आवाज अकेली है लेकिन फिर बहुत मित्रों को पा पाके मुझे ऐसा ख्याल हुआ कि आवाज अकेली नहीं है बहुत से हृदयों की धड़कन उसके साथ हो सकती है बहुत से लोग उसमें सहभागी और साझीदार हो सकते और एक एक जीवन क्रांति का पूरा आंदोलन जीवन क्रांति का एक पूरा विश्वविद्यालय और मुल्क के कोने कोने तक आदमी को बदलने के लिए चुनौती और प्रेरणा देने वाली कोई हवा बहाई जा सकती तो उस हवा के बहाने में आपका भी साथ मिले इसके लिए निवेदन और करता हूँ वो साथ आपके पैसे का उतना नहीं है पैसे का कोई भी बड़ा मूल्य नहीं वो आपके प्रेम का साथ है अगर आप हृदय से साथ हैं तो पैसा उसके लिए बहुत इकट्ठा हो जाएगा वो कभी सवाल ही नहीं है और अगर आप हृदय से साथ नहीं है तो कितना ही पैसा इकट्ठा हो जाए उसकी दो कौड़ी कोई मूल्य नहीं तो मैं आपके प्रेम के लिए और आपके साथ और शुभकामना के लिए प्रार्थना करता हूँ उस शुभकामना के पीछे और सब अपने आप चला आ रहा है अगर आपको लगता है अगर आपके प्राणों में कहीं ऐसा प्रतीत होता है कहीं हृदय में ऐसी कोई आवाज उठती है कि इस देश के लिए समाज के लिए मनुष्य के लिए कुछ किया जाना जरूरी है कोई संकल्प पैदा होना जरूरी है कोई आंदोलन कोई हवा मनुष्य की आत्मा को जगाने के लिए कोई तीव्र विचार देश के कोने कोने तक गूंज जाना जरूरी है अगर ऐसा प्रतीत होता है तो ऐसी प्रतीत होने के बाद अगर आप दूर खड़े रहते तो आप भी मुल्कों में हथियारों में आपकी भी गिनती होगी जो चारों तरफ मुल्क की हत्या किए जा रहे हैं उसमें राजनीतिज्ञ सम्मिलित हैं धर्मगुरु सम्मिलित हैं और लमारू किस किस तरह के लोग सम्मिलित हैं उसमें सब तरह के लोग सम्मिलित है मुल्क की हत्या में उस मुल्क की बड़ी हत्या से बचाने के लिए आप का सांस आपकी मैत्री आपके प्रेम की मांग करता हूं और ये मांग भीत नहीं ये मांग मैं अपना अधिकार मान लेता हूं जिन्हें मैं प्रेम करता हूं उनसे मैं अधिकार पूर्वक मांग सकता हूं और जो मैं मांगूंगा उसके लिए आप देंगे तो मैं आपको धन्यवाद भी देने वाला नहीं हूं धन्यवाद आपको ही मुझे देना पड़ेगा कि मैं उसे लेने को राजी हो गया हूँ पैसे का हिसाब किताब तो दुर्लभ जी भाई रखेंगे लेकिन मैं आपका हिसाब किताब रखना चाहूंगा तो अगर इस संकल्प में इस महासंकल्प में शुभ संकल्प में आपके मन की धड़कन साथ है तो मैं चाहूंगा आप अपने दोनों हाथ उठा के मुझे बल दे, दे कि आप मेरे साथ जो भी सांस है वो अपने दोनों हाथों पर उठा ले वो उनके प्रेम का साथ है न उनके पैसे का न उनकी किसी और शक्ति का उनके हृदय का और उनकी आत्मा का मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि आपने जो संकल्प जाहिर किया है वो संकल्प मेरा या आपका नहीं परमात्मा का होगा और उससे कुछ परिणाम निकल सकते अंत में तीन दिनों तक मेरे पास बैठ के इतने प्रेमपूर्ण इतनी शांति से मेरी बातों को सोना उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रह प्रकट करता हूँ और सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें